लेसन 16 पेज नंबर 173 चलता हुआ चलती हुई चलते हुए चलती हुई चलते हुए चलती हुई चलते हुए चलती हुई पेज नंबर 174 चला हुआ चली हुई चले हुए चली हुई चले हुए चली हुई चले हुए चली हुई चलती बस में चढ़ना खतरनाक है पड़ते फूल हवा में बहते हैं जमीन पर लेटे हुए कुत्ते को देखो खिले हुए फूल चांदनी में चमकते हैं माँ की कही बात याद रखो धोबी के धोए कपड़े कहाँ रखे हैं राम के चलते समय हवा बंद हो गई पेज नंबर वन सेवेंटी फाइव हवा चलते समय राम आया बारिश होते समय बच्चे मैदान में खेल रहे थे राम को चिट्ठी मिली राम को मिली चिट्ठी मोहन द्वारा किताब लिखी गई मोहन द्वारा लिखी गई किताब मोहन का बनाया हुआ मकान मकान बनाता हुआ मोहन यह कागज फटा हुआ है मेरी उर्दू टूटी फूटी है हमें तुम थकी हुई लगी हो पेज नंबर 176 चौकीदार ने दरवाजा खुला हुआ पाया चौकीदार ने खिड़की खुली हुई पाई हमने एक बिल्ली को रास्ता काटते हुए देखा कमला ने राधा को गाते हुए सुना चलता चलता चलती चलते चलती चलते चलतीयाँ चलतो, चलती पेज नंबर वन सेवनटी सेवन चलता हुआ चलता हुआ चलती हुई चलते हुए चलती हुई चलते हुए चलती हुइयाँ चलते हुओं चलती हुइयों मरे हुओं को देखकर दुख हुआ यह पढ़े लिखों की बात है गिरों को उठाओ जाकिर गाते हुए जा रहा है राधा थैला लिए जा रही है मुनीर कुर्सी पर बैठे हुए काम कर रहा है बच्चा दौड़ता हुआ आ रहा है मेरी बहन गाती हुई नहा रही है मेरी बहन ने गाते हुए नहाया पेज नंबर वन सेवेंटी एट उसके आते वक्त हम घर में नहीं होंगे मैं दिल्ली पहुंचते ही फोन करूंगा। मैं काम करते करते थक गई हूँ मैं काम करती करती थक गई हूं वह मरते मरते बच गई मुझे हिंदी पढ़े हुए दो साल हुए मुझे हिंदी पढ़ते हुए दो साल हुए पेज नंबर वन एट्टी थ्री कागज कारीगर चढ़ना चौकीदार जाकिर तस्वीर थकना धोना निश्चित फटना बहना मुस्कराना वक्त सावधान काटना खतरनाक चांदनी जमीन टूटना तुरंत थैला धोबी नौकरी फूटना बिल्ली लोकप्रिय समय